हे hey गरुड़ तुम्हें मैंने असोज बता दिया अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त असोज के विषय में तुम्हें बताता हूँ। सूत्र से बंधे हुए तीन काष्ठों की तिगुड़ियों को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दें मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऊपर मिट्टी के पात्र में जल और दूध रख ऊर्ध्वभाग की अस्तित्वों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समान उद्दक की भी सभी क्रियाओं के योग्य हैं। प्रेर को पिंडदान बाहर ही करें। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले इश्नान करके संयत मना होकर उत्तर दिशा में चरुकांड्रमान करें। असंस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुश पर नौ दिनो उसके बाद दस में दिन दसवां पंडितान करें तदनंतर चाहे सगोत्री हो अथवा अशगोत्री चाहे स्त्री हो या पुरुष वह रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है पहले दिन जो पंडितान की क्रिया करते हैं उसे ही दस में दिन तक पैर की अन्य समस्त क्रियाएं संपन्न की जाती हैं चाहे चावल हो चाहे शतो हो चाहे शार्क ह गरोड़े भगवान जब तक यह प्रेत जन्य असोच रहता हैं तब तक प्रेत को प्रतिदिन एक-एक अंजलि बढ़ाते हुए जल देने का विधान है अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम में उतनी अंजलि जल दान करें इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करें यदि असोच हो दो दिन यह असावज तीन दिन का है, तो दस अंजली ही देनी चाहिए। इस जलदान का क्रम यह है कि असावज के पहले दिन तीन दिन से चार दिन और तीन दिन एक-एक अंजली को दें। जब सतांजली अथवा सौ अंजली दान की क्रिया संपन्न हो जाती है जल की, तो उस विधान के अनुसार पहले तीस, दूसरे दिन चालीस, पता तीसरे दि� तीस इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पित्र कार्यों को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र होता है। छह और दस प्रकार सोलह पिण्डदान करके सौदसी कर्म संपन्न करते हैं। यह मलिन सौदसी इम्रते दिनों में दस दिन में पूर्ण होती हैं। हे गरुड़े, पुत्र आदि दस दिन उसमें प्रथम दो भाग से आतिवाहिक शरीर तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वहां मृत स्वयं प्राप्त करता है नौ दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है प्रथम पिंडदान से प्रेतों के श्रोघा का निर्माण होता है दूसरे पिंडदान से उसके कान नेत्र और नाक की सृष्टि होती है तथा पांचवें पिंडदान से जानु जंगा और पैर बनते हैं इसी प्रकार छठे पिंडदान से सभी मर्मस्थल सातवें पिंडदान से नाड़ी समूह आठवें पिंडदान से दांत और रोम तथा नवें पिंडदान से वीर एवं दसवें वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है हे गरुड़ अब मध्यम सोडििका इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं इन्हीं का नाम मध्यम श्राद्ध है यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको एकादशा के दिन करना चाहे, और उसी दिन वहीं पर सर्ग भी करना चाहिए जिस जीव का 11वें दिन सर्ग नहीं होता है सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है व्रतो सारग बिना किए ही जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतया निष्फल होता है उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं इस पृथ्वी पर व्रतो के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो अतः पुत्र पत्नी दौहित्र आदि स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही व्रतो सार करना चाहिए है यदि एकादश आह दिन यथाविधान शांड उत्सर्कर करके उपलब्ध नहीं है करने के लिए तो विद्वान ब्राह्मण को से चावल से के चूर्ण से साण का निर्माण करके उसका उत्सर्जन कर सकता है यदि बाद में वर्षाोत्तर के समय किसी प्रकार साण नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही बनाकर साण का निर्माण जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा के दिन करना उसी दिन मरे हुए सोजन को उद्देश्य बनाकर सईया गाओ आदि का दान भी करना चाहे इतना ही नहीं उस प्रेस की छुड़ा सांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए हे विनता पुत्र गरुड़ अब मैं प्रत्येक सोला से का वर्णन कर रहा हूँ उसे आप सुनें प्रत्येक बारह मास के बारह पिंड उन मासिक त इन्हें मध्येध से प्रत्येक अथवा उत्तम सूड़सी का क्रम है। बाहरवें दिन, तीन पक्ष में, छह महीने में अथवा वर्ष के अंत में सफंडे करन करना चाहे, जिस मृतक के निमित्त इन सूड़स उत्सवों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, उस प्रेत के लिए अन्य सूड़स करने पर भी मुक्ति प मृतक व्यक्ति के एकादशा अथवा द्वादशा तिथि में आद्य स्प्राद्य करने का विधान माना गया है। प्रति मासिक आश्राद्य मास के आद्य तिथि में मृत्य तिथि पर होना चाहिए। उन आश्राद्य उन सान्मासिक तथा उन आपदिक मास, छठे मास और वर्ष में एक दो अथवा तीन कम रहने पर करना चाहिए। सप्त दी करण वर्ष पूर्ण होने के बाद, आता आप विधायक विवाहित मंगल आदिकार्य करने के रूप में हो, तो तीन पक्ष में भी तुम कर सकते हो। मनुष्यों के कुलधर्म संख्यक हैं, उनकी आय भी छलनक सील है, और शरीर अष्ट्र है आता है। बार दिन सपंडी करना, करना उत्तम है। गरोड़ सपंडी श्राद्ध के संपादन की विधि भी सुन लो किस प्रकार करनी व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निमित्त तीन से इस पात्र पितरगणों के लिए निश्चित करना चाहें उसके बाद तीन पात्रों में प्रेत पात्र के जरिए संचन करें चार पिंड बनाएं और प्रेत पिंड का उन तीनों पिंडों में मिलन कर दें तब सेवा प्रेत पितर के रूप में हो जाता है हे गरुड़ उस प्रेत में पित्र भाव के आ जाने पर उस पेत तथा अन्य उसके पित्र पिता महाआद पितरों का समय समस्त श्राद्ध कृत श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार करना कर्माचाहिल मृत व्यक्ति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों के मृत्यु होने पर स्त्री का सफंडीकरण नहीं होता उसके पति के सफंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सफंडीकरण श्राद्ध होता है पति के मरने के बाद स्त्री के मृत्यु होने पर स्त्री का संबंध पति के साथ होगा और सहमृत्ति के दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक एक समय एक करता होगा किंतु श्राद्ध पति पत्नी का प्रत्यक्ष ही होगा यदि स्त्री पति के साथ चिता में मर जाती हैं तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रिंडान करना चाहिए गरुड़ सहमृ वार्षिक श्राद्ध में से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष भर में मासिक श्राद्ध और जल कुंभ देना चाहे धन का बंटवारा हो जाने पर भी नव श्राद्ध सपिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को होता है करुण अब मैं तुम्हें नव करने का काल बताऊंगा उसको तुम